हां ah. पुकारे देव दुनू जन के सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार। तो साहब चलिए बातें शुरू करते हैं। दिवाली बीत चुकी है मगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव कि त्योहार चल रहा है छठ <laughs> का। देखिए हमारे जो भी मित्र जो भी लोग उत्तर भारत से हैं उनको इस के? त्योहार के बारे में अवश्य जानकारी हो गई है आ, कारण उसका यह है कि एक तो राजनीतिकरण हो चुका है इस त्यौहार का हे? दूसरा कारण यह है कि यह त्यौहार अपने आप में एक बहुत ही सीधा सरल त्योहार है हालांकि बेहद कठिन भी है इसकी शुरुआत शायद पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से ही हुई थी इसे छठ कहते हैं यह छठ छठ क्यों कहते हैं क्योंकि दिवाली के छठे दिन इसका मेन उत्सव है हालांकि त्योहार उसके पहले ही शुरू हो जाता है क्योंकि ये त्योहार चार दिनों का त्यौहार है पहले दिन नहाने खाने से शुरू होकर यानी कि त्योहार की तैयारी भी त्योहार का हिस्सा है हाँ, और, और लोग कितने और, से जुट के जी जा हाँ, करते हैं भाई। बिल्कुल त्योहार की तैयारी वहां से उत्सव शुरू होता है जैसे दिवाली के लिए हम लोग कहते हैं की दिवाली पांच दिनों का उत्सव है हाँ। उसी तरह से छठ भी चार दिनों का का उत्सव है और छठ इंतजार सारे साल रहता है लोगों हाँ। को और मैं ये नहीं जानता इसका क्या वो औचित्य है कहने का मगर मैं ये अवश्य कहूंगा कि मैंने छठी मैया का जिक्र जो सुना है वो पिछले कुछ सालों में सुना है हाँ। छठ का त्योहार होता था मगर छठी मैया का जो गीत गाने ये सब हाँ। शायद शारदा सिन्हा जी ने इसके बारे में काफी गाने गाए हैं और उनको है हाँ तो उन्हीं की वजह से शायद और इसके गीतों की एक खासियत ये है कि एक एक स्पेसिफिक धुन है हाँ। जिस जिस धुन पर हाँ। ये गीत बनते हैं हाँ। शब्द फरक फरक हो सकते हैं हाँ। मगर धुन हाँ। एक स्टैंडर्ड धुन है जिस हमें भी पर यही लगता है जितने गाने हमने सुने हैं हाँ। हमें भी वही लगता है मगर एक बात बताइए ये छठी मैया तो ठीक है उनको बहुत प्रणाम है मगर पूजा तो सूर्य देव की होती है छठी मैया जो है हाँ। वो सूर्य की बहन मानी जाती है ओहो। तो ये अच्छा। जो ये जो पर्व है ये तो इसमें न सिर्फ सूर्य का बल्कि चढ़ते सूर्य का यानी कि उगते हुए सूर्य का डूबते हुए सूर्य का और चंद्रमा का हाँ। इसमें प्रकृति के जितने तत्व है हाँ। उन सबों का पूजन वंदन है जो कि कितनी अच्छी बात है क्योंकि ये प्रकृति ही है जो हमें सब कुछ दे रही है शायद हम जिसे हम आज पर्यावरण हाँ। और हाँ। पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं हाँ। क्योंकि अगर आप देखिए तो इसमें जो जो व्यंजन आहार खाने जो भी बनते हैं हाँ। वो मौसमी है हाँ। इसी अच्छा में पाए जाने और हाँ। मजे की बात यह है कि ये त्योहार एक एक सार्वजनिक उत्सव उत्सव उत्सव की तरह मनाया जाता ये है। है। है, कि इसमें कोई एक अकेला अकेलेपन का नहीं है, किसी परिवार का नहीं नहीं परिवार हाँ। बल्कि एक समूह का उत्सव पूरे समाज का है। अच्छा और जैसे कि तिलक जी ने जो है वो गणपति हाँ। को बना दिया हाँ। एक सार्वजनिक उत्सव हाँ। मुझे लगता है छठ भी शायद समाज को जोड़ने का हाँ। एक बहुत बड़ा साधन है वो कल वो भैया कुछ बोल रहे थे। हाँ, कल कल देखिए हमारे पास एक हमारे मित्र हैं, उनका फोन आया और उन्होंने हमसे ये पूछा कि भाई साहब आपकी जानकारी में कोई छठ का उत्सव मनाने वाले कोई परिवार हैं क्या तो साहब हमने पता करने की कोशिश किया तो पता नहीं पता चला कि नहीं हमारे जानकारी में तो कोई ऐसा नहीं है मगर फिर हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों जानना चाहते हैं क्यों मुझे को क्यों ये सवाल पूछना पड़ा क्योंकि जब मेरी पत्नी जो है ना वो छठ के प्रसाद के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं। उनको यह है कि भाई मुझे छठ का प्रसाद कहीं से एक चुटकी भी मिल जाए बस, बस, बस, तो वो उनके लिए काफी मेरा होता है एक साल का जीवन सार। और मैं आपको बताऊं, मैं छठ के प्रसाद का इसलिए इंतजार करता हूं कि छठ के प्रसाद में एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है जिसे कहते हैं खजूर खजूर <laughs> नहीं वो खजूर नहीं कह ठेकुआ या या कुछ खजूर, हाँ। हाँ। तो तो हाँ। तो मुझे साहब उसका इंतजार इंतजार इंतजार इंतजार रहता है हाँ। तो ये तो एक तिनके का का करती है, मगर मैं पूरे खजूर या का इंतजार करता आप इंतजार करते हैं हम तो भीख मांगने को तैयार हैं कि भैया हमें दे हाँ। तो, तो साहब हमें लगा कि शायद हमारे वो मित्र भी इसी प्रसाद की चिंता में होंगे मगर साहब पता चला की वो प्रसाद नहीं उन्होंने कहा कि मैं दरअसल छठ सेवा में भाग लेना चाहता हूँ और उन्होंने तो... और भी बातें बताई ना सुमान जी उन्होंने बताया कि जब लोग छठ पूजा के लिए जाते हैं तालाब नदी की ओर तो लोग अपने आप आगे आते हैं पूरी सड़क को एकदम साफ़ कर देते हैं जिससे लोगों को जो नंगे पाँव चल रहे हैं उनको पैर में कंकर पत्थर ना आए और इतना पानी छिड़क के ये वो करके मतलब सुविधाजनक बना देते हैं कि जाने वालों को पूजा में सामान ले ले कर लोग जाते हैं इतना इतना कोई तकलीफ़ ना होने पाए ये हाँ, बड़ी तो अच्छी। यही बात भावना है कि है। ये जो छठी पूजा के लिए जो उत्सव मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ हाँ। यहाँ पर सेवा भी एक भावना आ जाती बहुत भावना। है बहुत सुंदर भावना तो सब ये खैर तो चलिए हम लोग इस छठ के उत्सव पर अपने सभी जितने भी हमारे मित्र हैं उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं और आपके छठ पूजा सम्पन्न हो सफलता पूर्वक और हाँ। जो आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो हमें प्रसाद और प्रसाद हमें प्रसाद मिल जाए लेकिन आपको याद है पिछले साल उन्होंने प्रसाद भेजा था छपरा से हाँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मित्र हाँ, हाँ बिल्कुल सही अरे भैया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। छपरा से भी आया था और छपरा के मित्र हमारे जो पटना में है हाँ। यानी श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव जी उन्होंने, उन्होंने हाँ, भेजा हाँ, हाँ, हाँ। था ओहो। बहुत तो साहब बाकायदा मतलब वहाँ से कुरियर होकर के प्रसाद आया तो हम तो बहुत आभारी हैं उनके भी तो साहब हम लोग बात ये कर रहे थे की ये जो मतलब हम लोग शुभकामनाएं और दे रहे हैं तो ये एक तरह से हमारे हृदय से निकले हुए उद्गार हैं हम ये कहेंगे तो चलिए साहब तो अब अपनी बात आगे रखते हैं सबसे पहली बात तो ये कर लें कि भैया पिछले हफ्ते कौन से गाने की बात हो रही थी अरे भूल गए ये वो गाना था कभी रात दिन हम दूर थे दिन रात का अब सा ये इसकी कौन सी फिल्म का गाना है ये क्या रात और दिन का गाना है क्या नहीं भाई अच्छा तो मतलब जिसमें दिन और रात का जिक्र आया तो मुझे इसलिए ऐसा लगा कोई भी शब्द आ जाएगा तो फिल्म का नाम हो जाएगा ठीक है चलिए छोड़िए तो।, तो अब साहब इस हफ्ते का शायद फिल्म की अच्छा चलिए मैं नहीं जानता हूँ अंकल अरे यार अंकल क्यों बोल रही हो भाई अंकल किस बात के आपको थोड़ा बोल रहे हाँ आप शशि कपूर जी शशि कपूर जी ही रहेंगे वो हमेशा वो कभी अंकल नहीं होंगे भाई वो हाँ, बंदर की तरह कूद कूद डांस करते थे अब अब साहब जैसे भी मगर स्टाइल यस तो ये जो सच बात ये ये है कि ये जो भी फिल्मी कलाकार या जो भी हैं जैसे सतीश शाह साहब जिनका अभी निधन हाँ, हुआ, हुआ या असरानी जी हाँ। जो इसी हफ्ते में चले गए हाँ। देखिए इन लोगों को हम लोग बेहतर होगा कि हम इनको सतीश शाह को ये जो है जिंदगी की तरह ही याद रखें या हाँ। सारा भाई के पिताजी की तरह याद रखें और या और असरानी जी को जैसा की आजकल तो हर जगह कहा जा रहा है शोले के जेलर की तरह याद रखें आप उस फिल्म का जिक्र भूल गए जाने भी दो यारो जाने भी दो यारो की फिल्म थी। और साहब उनको याद रखे असरानी जी का मुझे एक और याद आता है अभिमान का सेक्रेटरी तो साहब मतलब उसी तरह से उनको याद रखा जाए उनके आगे अंकल या चाचा लगाना उचित नहीं है अच्छा चलिए साहब तो अब इस हफ्ते का गाना ये रहा आपके लिए क्या कुछ तो कहिए मेरी सरकार इरादा क्या है पहचान लीजिए साहब गाना बहुत मशहूर और मारूफ है और हम तो ये कहेंगे कि जिसने गाया उसी ने फिर चीटिंग कराने लग गए आप अच्छा चलिए छोड़िए हम नहीं कहेंगे भाई की दिखाया अच्छा साहब तो आज हम आपसे जो बात करना चाहते थे ना वो कुछ थोड़ा सा पिछले हफ्ते की बात से जुड़ी है पिछले हफ्ते हमने उपहार देने लेने की बात की थी हाँ। देखिए क्या होता है हमारे अंदर उपहार लेना देना एक तरह की आदत हो जाती है तो अब जब मैंने सोचा कि आदत हो जाती है तो मुझे ये लगा कि यार ये आखिर आदतें बनती कैसे आदत हो जाती कि उम्मीद होने लगती है। नहीं नहीं नहीं उम्मीद लेने वाले को होती है। हाँ। देने वाले के लिए आदत, कुछ लोगों के अंदर ये देने की आदत की हम आपको बता दें हाँ। हमारे पिताजी में ये आदत थी हाँ। यानी वो उपहार देने में बहुत भरोसा रखते उपहार लेने में उनका बिल्कुल भरोसा उसमें वो बेहद पीछे रहते थे तो, था जाता था उनको। तो क्या होता है है है मुझे ऐसा लगता है कि उपहार जो ना अक्सर से रिलेटेड होते हैं यानी कि आप अपनी पहचान उपहार देवक के रूप में बना लेते हैं और आप क्योंकि पहचार... हम बार बार वही काम करते हैं तो उससे आदतें जो है ना वो आपकी पहचान बन जाती है और... आप किस प्रकार का उपहार देते हैं इससे भी आपको जाना जानना हाँ है। तो मतलब वही है ना कि अब सवाल उपहार को छोड़िए अब हाँ। हम आदत की बात करें अच्छा। तो आदतें जो है ना वो हमारी पहचान बन जाती हैं जैसे हम जानते हैं साहब कुछ लोगों को कि उनको ये होता है कि साहब बाथरूम में जब वो जाएं तो बाथरूम बिल्कुल सूखा होना चाहिए आप मेरी बात करें तो साहब ये जो ये भी एक आदत है ना तो ये उनकी पहचान बन गई है अच्छा दूसरी बात क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आदत बन जाती है ना तो आपको सोचना नहीं पड़ता मतलब उसको अपने, उसके लिए अपनी मानसिक ताकत नहीं लगानी पड़ती जैसे अगर आप मुझसे कहिए कि मैं किसी के घर जा रहा हूं तो मुझे सोचना पड़ता है कि भाई इनके घर जा रहा हूं तो क्या मुझे कुछ लेकर जाना है नहीं लेकर जाना है कुछ ले जाना चाहिए किसके लिए ले जाना चाहिए वगैरह वगैरह हमारे पिताजी का बिल्कुल सीधा था वो किसी के घर भी जा रहे हैं तो बोले भैया एक किलो मिठाई ले लो तो उन्हें उसमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता था हम तो हम ये सोचते हैं कि भाई मिठाई ले, ले पता नहीं अगले हाँ, लेके गया अच्छा, ले चला क्या है कि उप, ये जो आदत है ना इसी से आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं मतलब देखिये ये आदतें जो है ना वो अगर अच्छी आदतें हैं हम तो ये कहेंगे तो आपके लिए ये एक तरह का मोटिवेशन का काम करती है अच्छा अच्छा अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार आदत आदत कैसे? हमारे हिसाब से तो आदत जो है ना, वो एक तरह के साइकिल होती है हुँ. उस साइकिल में क्या होता है कि आपको एक क्यू मिला यानी कि कुछ करने के लिए आपको एक इशारा मिला हाँ. और चूंकि आपकी आदत है हुँ. मतलब आप कुछ करते हैं उसके बदले में तो वो आप करते हैं और फिर आप खुद को रिवॉर्ड देते हैं अपनी पीठ थपथपाते थपाते अरे वाह वाह क्या खूब किया इसको बोलते हैं जैसे कहते हैं ना साहब एक्शनेबल इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस ने आपको खबर दी और अगर इंटेलिजेंस एक्शनेबल हो गई मतलब कि आप उस पर एक्शन कर सकते हैं यानी कि आपकी आदत है कि आपको कुछ करना ही है तो आप Actionable intelligence पे काम करते हैं और वो काम करके आप आप आप अपने अपने को देते हैं वाँ या वाँ काम किया तो ये ये ये देखिए जो self reward का concept है ना ये अपने आप में आपके मानसिक वेलबींग well के लिए बहुत अच्छा है मैं तो ऐसा ही समझता हूँ क्योंकि आप देखिए सच बात यह कि अगर मैं दूसरे से तारीफ मिलने का इंतजार करूँगी फिर उसी जगह पे आ गए फिर नहीं, अपनी तारीफ कर लगे मैंने कहा कि मैं अगर दूसरे से तारीफ का इंतजार करूंगा तो भाई साहब बहुत देर हो जाएगी पता नहीं तारीफ कहने? करेगा या नहीं करेगा <laughs> अगर मैं खुद ही कर लू अपनी तारीफ तो अच्छा क्यों कर इतने आप तारीफ के भूखे प्यासे क्यों हैं हाँ अब बिल्कुल सही आपने कहा कि आखिरकार आपको रिवॉर्ड की जरूरत क्या है सच बात यह है कि ह्यूमन बींग को ही नहीं जानवर को भी रिवॉर्ड की तलाश रहती है आपने बहुत बार सुना होगा कि कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है आप जानते हैं कुत्तों को ट्रेनिंग कैसे दी जाती है कैसे? जब कुत्ता एक ऑर्डर फॉलो करता है तो उसको एक बिस्किट दे दिया जाता है अच्छा। इसीलिए वो ऑर्डर फॉलो करता है हर बार इस उम्मीद में कि जब वो ऑर्डर फॉलो करेगा तो उसे बिस्किट मिलेगा वो जो एक्सपेरिमेंटल चूहे होते हैं उनको भी यही किया जाता है यार हमें ये सब नहीं मालूम अच्छा तो अब आप जान लीजिए आपने कुछ बात कही शाबाश आपने नई बात सीख हाँ, देखिए आपने भी कुछ सीख लिया अच्छा साहब उसके बाद क्या होता है आदतों में अब बारंबारता निरंतरता यानी कोई काम आप लगातार करते रहिए हो गया आपको आदत पड़ जाएगी अच्छा आदत के लिए ना एक बात आपसे बताएं आदत आप शुरू में कहिए कि बहुत बड़ी बड़ी आदतें डाल लेंगे हम यानी कि मसलन हम हमेशा सच बोलेंगे अरे ये तो बड़ी बात है ना ऐसा मत करिए छोटी छोटी बातों से शुरुआत करिए सच बोलना तो छोटी बात है भाई अरे भाई आपके लिए छोटी बात है हमारे लिए, लिए तो हो सकता है बहुत बड़ी बात है हाँ बराबर बिल्कुल सही कहा यही होगा ना एक ही आदमी था जो सच बोलते बोलते बेचारा गोली खा गया अरे भैया सच बोलने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है अगर अगला नाराज हो गया तो नाराज हो गया बट बात तो सच की आई ना सामने अब साहब हम तो ये इस पर आपसे बहस नहीं करेंगे हाँ, हम नहीं क्योंकि करें। हमने आदत डाल ली है कि बहस नहीं करना है हाँ, और साहब देखिए अच्छा ये, ये बड़ी आदत है हाँ, बहस, बहस नहीं करने की आदत जो है ये बड़ी आदत है अब आप सोचिए कि हमने शुरू कैसे किया होगा ये सब हमने शुरू ऐसे किया हुआ की जब हमको टोका जाए तो हम उसका जवाब ना दें देखिए से हमने शुरू किया था और अब बहस नहीं करने पर आ गए गए दोनों सहमत हो है ना देखिए कैसा मतलब आपको एकदम लाइव एग्जांपल मिल गया अच्छा अब आपको बताएं आप सोचेंगे भाई साहब ये अच्छी आदतें क्यों डाली जाएं अच्छी आदतें इसलिए डालिए भाई साहब कि अच्छी आदत डालेंगे तो आपका अपना स्वास्थ्य ठीक रहेगा अरे भाई अच्छी आदतों में समय पर सोना समय पर जागना समय पर चलना समय पर खाना ये सब भी तो है ना लेकिन ये बोरिंग नहीं हो जाएगा अगर आप रोज रोबोट की तरह से एक टाइम पे उठे एक टाइम पे खाए एक टाइम पे अब साहब आप सोच लीजिए बोर्डम हाँ. या बेहतर हेल्थ इसमें से आप क्या पसंद करेंगे साहब अब यही तो मुश्किल है अभी हाँ मैंने जो आपसे कहा आप हाँ वो अगर हाँ करना छोड़ जैसे हमारे एक मित्र आज आए हाँ उन्होंने बताया कि भाई वो संध्या से पहले भोजन कर लेते हैं कितनी अच्छी आदत डाल अब साहब आदत है बहुत बढ़िया आदत डाल ली। उन्होंने उसके लाभ भी हमें बताए मगर हम ये सोचते हैं कि हमारा तो दिन ही भोजन के बाद समाप्त हो जाता है तो अब समस्या ये है कि अगर हम अपनी वो आदत डालना चाहेंगे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन क्रांतिकारी क्रांतिकारी परिवर्तन क्रांति मुंह मुंह से से नहीं शुरू शुरू होगा होगा के ऊपर बुद्धि exactly. तो हाँ। हमारे लिए बेहतर क्या है कि अब हम इसको छोटे शाम छह बजे खा ले क्या ऐसा कर सकते है एक दिन खा ले छह बजे बाकी पांच दिन छ दिन जो है वो अपना समय से खाए जब भी मतलब नौ बजे दस बजे जब आपकी मर्जी हो तो ऐसे करते करते शायद हम वहां तक पहुंच हाँ, हाँ, जाए कदम दो हजार पांच हजार दस हजार जो आपकी श्रद्धा हो उतना चलिए तो भैया एक साथ आप तय करें दस हजार कदम चलना तो दस हजार तो ना चल पाएंगे नहीं कुछ लोग चल भी लेंगे मगर हमारे जैसे लोग जो है जिनको ये सौ किलो का वजन उठा के चलना होता है यानी कि अगर हमारा वजन साठ किलो होता तो हम चालीस किलो की बोरी लेकर के चलते जो कि हम आज कर रहे हैं तो तो है। अरे ठीक है, मतलब उतना ही समझो, तो उसके बाद आपको क्या होगा कि भाई बजाय सीधे दस हजार कदम चलने के पहले हजार चल लो तो अगर धीरे धीरे आदत पड़ जाए तो हेल्थ भी सुधर सकती है अच्छा हेल्थ सुधरेगी तो आपकी उत्पादकता यदि कुछ है देखिए हमारे जैसे लोगों की उत्पादकता तो शून्य के बराबर है मगर अगर आपकी उत्पादकता कुछ है तो वो बढ़ जाएगी बेहतर हो सकती है अच्छा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भैया आपको मानसिक संतोष मिलेगा यानी भावनात्मक रूप से आपको स्थिरता प्राप्त होगी अब अगर मान लीजिए कि हम अच्छी आदतें नहीं डालते और बुरी आदतें डालते थे जैसे मसलन खैने खाते रहते हैं तंबाकू खाते रहते हैं सिगरेट पीते रहते हैं या साले दिन भर पड़े ही रहते हैं तो नतीजा क्या होता है कि साहब ये जो बुरी आदतें हैं ना ये एक तरह के ट्रिगर का काम करती हैं यानी कि इसमें एक जो है वो दूसरी को बढ़ावा देती है और जो जो नई आदत बुरी पड़ती है वो एक तीसरी नई आदत को बढ़ावा दे देती है तो जैसे मसलन आपको बताएँ कि आलस्य अगर आप आलस्य की आदत पाल लेंगे ना तो नतीजा क्या होगा कि आलस्य उसके बाद आहार यानी आलस्य शुरू होगा फिर आपका खाना शुरू हो जाएगा जब खाना शुरू हो जाएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी अब, आप सोचेंगे खाने और प्रोडक्टिविटी क्योंकि खाने का प्रोडक्टिविटी से बहुत सीधा ताल्लुक है आप जितना खाएंगे आप उतना सोएंगे तो साहब अब सवाल यह है कि ये सब बुरी आदतें जो हम पाल रहे हैं या पालने की बात सोच रहे हैं वो आदतों को हम क्या करें आखिरकार हम अगर मान लीजिए आदत है डालना ही चाहते हैं किसी किस्म की भी जो भी आदत तो उसमें क्या किया जाए साहब मेरा विचार यह है कि पहले सबसे जो आपका एस्टेब्लिश्ड जो जो रूटीन है यानी भी करते हैं उसमें उस उस आदत को जो उस काम को जो काम घुसा दीजिए जिसकी आप आदत डालना चाहते हैं मसलन जैसे आप वॉक करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि साहब हमको वॉक करने की आदत पड़ जाए तो आपका जो भी रूटीन है उसमें वॉक करने को घुसा दीजिए और कैसे घुसाएंगे ये आपके हाथ में है आप जैसे आप उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालिए आप किसी काम के साथ वॉकिंग करिए जैसे एक बहुत एक ज़माने पहले एक ऐड आया था जिसमें था कि साहब सेलफोन का इस्तेमाल करते समय चलते रहिए वो अभिषेक बच्चन साहब उसे ऐड को करते थे मुझे पता नहीं वो कौन से फोन के लिए था मगर किसी फोन के लिए था कि जवाब फोन करें तो चलते रहें तो साहब रहे आप अरे भाई आप अपने घर में है ना अपने कमरे में तो जैसे ही फोन आप उठाए तो बजाय कुर्सी पे पसड़ जाने के अगर आप चलना शुरू कर दे और घर के अंदर ही दस पांच बीस कदम जो भी आप चल सकते हैं एक कमरे में चक्कर लगाते रहिए इधर से उधर पागलों की तरह अरे अरे तो मतलब अपने रूटीन में उसको डाल लीजिए अच्छा दूसरी बात आप जो भी आदत डाल रहे हैं उसको जरा दूसरे के नजरिए से देखिए यानी इसका मतलब होता है ट्रैक करिए अपने अपने आप को विजुअली ट्रैक करिए कैसे आपकी आदत आपकी जिंदगी पर प्रभाव डाल रही है मैं आपको बता दूं मेरी आदत थी खाना खाते समय बोलने की मैंने उसको छोड़ना बेहतर समझा अब नतीजा क्या हुआ कि मैंने कहा यार इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो किताब पढ़ने लगा अब धीरे धीरे करके किताब पढ़ने में तो फिर दिक्कत यह होती थी कि चश्मा लगाना पड़ता था तो फिर क्या हुआ कि भाई टीवी लगा लो अब साहब टीवी लगा के खाते रहे लेकिन लोग मना करते हैं अब ना? हाँ एग्जैक्टली exactly, वो आदत पड़ गई अब जब तक टीवी नहीं चलता है तब तक मुंह नहीं चलता है <laughs> अब हमें साहब कुछ भी करके इस आदत को छोड़ना है अब हम सोच रहे हैं कि यार क्या करें <laughs> तो आज ये सब बातें करते हुए मुझे लग रहा है कि यार इसको भी शुरुआत करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से कि चाहे तो सुबह के खाने के टाइम पे थी टीवी देखना बंद कर दूं चाहे दोपहर के और चाहे तो रात के खैर चलिए ये भी है और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना वो है भाई साहब खुद को रिवॉर्ड करने का जब आपके एक अच्छी आदत यानी अच्छी बुरी जो भी मतलब जब आप कोई ऐसी आदत डाल ले जो आप डालना चाहते हैं तो खुद को रिवॉर्ड करिए तारीफ करिए अपनी वाँ वाँ। अपने वाँ। आपने मतलब अपनी पीठ थपथपाइए देखिए मैं फिर वही बात बार बार कह रहा हूं दूसरा कोई आपकी पीठ थपथपाने नहीं आएगा तो आपको अगर, आपको अगर आपको अगर रिवॉर्ड देखिए आप अपने आप को फिजिकल रिवॉर्ड भी कर सकते जाते हाँ मैं वही कह रहा हूं <laughs> आपको फिजिकल रिवॉर्ड अच्छा फिजिकल रिवॉर्ड क्या है एक बिस्किट खा लीजिए अच्छा जब और फिर के खाने अरे आप शर्बत पी लीजिए अपने लिए रिवार्ड जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है और रिवार्ड मिलना हरेक को पसंद आता है चाहे आप जो भी कहिए साहब मगर बच्चे से लेकर बड़े तक रिवार्ड पसंद करते हैं ये बात तो है अच्छा और लास्ट चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि किसी दूसरे को जरूर इसमें शामिल कर ले मसल आपको बता रहा हूं साहब सिगरेट पीना छोड़ना सिगरेट पीने की आदत में तो दूसरे नहीं इन्वॉल्व होते मगर जब पीना छोड़ना हो ना तो दूसरों को इन्वॉल्व कर लीजिए कैसे पहले अच्छी आदत डालना चाहते है वॉक करने की तो अपने किसी दोस्त से कह दीजिए कि भाई मेरे को ट्रैक करते रहो मतलब मुझे पूछते रहो आज कितना वॉक किया कल कितना वॉक किया था पिछले हफ्ते कितना वॉक किया था ऐसा तो वो जवाब देने के वक्त आपको जवाब तो सही देना पड़ेगा क्योंकि सच बोलने की आदत तो आप पहले ही डाल चुके हैं तो साहब मेरे को ये लगता है कि आदत डालना छोड़ना दोनों ही एक महत्वपूर्ण काम है जिंदगी का तो आज के लिए यहीं पर बस करते हैं त्योहार मनाने का टाइम आ गया है और सच बात ये है कि इसके बाद अब जल्दी मेरे को नहीं लगता कि इस पूरे अगले एक आध महीने में कोई ऐसा उत्सव या त्योहार आने वाला है अब तो शायद हम लोग सिर्फ नए साल का या फिर क्रिसमस का उत्सव मनाएंगे अगर क्रिसमस का उत्सव मनाना चाहते हैं आप क्यों नहीं मनाना चाहेंगे नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है साहब तो चलिए फिर तब तक के लिए मतलब तब तक के लिए नहीं सॉरी उत्सव मनाएंगे तब मगर आपसे तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी ही और अगले हफ्ते पूछिएगा किसने किसने क्या क्या आदतें जरूर बताइएगा साहब आपने कितनी आदतें छोड़ने का या लेने का तय किया है जरा एक बार हमसे भी तो साझा करे तो आपसे अनुमति लेते हैं आपने अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं और चलते हैं साब नमस्कार नमस्कार देव दुनु कर जुरवा पूजन के रे बिर सूरज देव भेल